कहने लगे कि हम कर्म को ही नहीं मानेंगे कर्म को ही नहीं मानेंगे ऐसे ही चल रहा है तो उसके लिए उत्तर दिया आगे विश्वास सूत्र को लिए न धर्म आप लापा प्रकृति कार्य वैचित्र धर्म का आपलाप, धर्म का खंडन आप नहीं कर सकते धर्म का मतलब है यहां पर पुण्य कर्म, धर्म और अधर्म पुण्य और पाप के लिए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 ऐसा हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता तो उसके लिए कारण बताया प्रकृति कार्य वैचित्र प्रकृति के कार्यों में विचित्रता होने से ये विचित्रता आत्मा से जुड़ी हुई विचित्रता देखनी है आत्मा को जो शरीर मिले हैं भिन्न भिन्न उसमें विचित्रता है उसमें भिन्नता है सबके अलग अलग शरीर हैं इस दृष्टि से ये जो प्रकृति में कार्यो की शरीरों की विचित्रता है भिन्नता है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 वो भिन्नता है उसी भिन्नता से हमें अनुमान भी हो जाता है कि कर्म तो है तो श्रुति से और लिंगादि से यह सिद्ध हो जाता है और इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि लिंग का मतलब यहां प्रमाण अनुमान प्रमाण न लेके श्रुतिलिंग आदि भी श्रुति और जैसे मीमांसा के अंदर था लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि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 तो नियम प्रमाणांतर अवकाशात् अगला सूत्र बोलिए उभयत्र अपि एवं दोनों जगह ऐसा ही है अब दोनों जगह कौन से हैं तो उसकी संगति लगाते हैं पीछे बीसवें सूत्र में कहा था न धर्मापलाप धर्म का आपलाप नहीं कर सकते तो धर्म शब्द था केवल वहां पर और उस धर्म के विपरीत दूसरी चीज होगी अधर्म तो बोले जैसे धर्म का हम अपलाप खंडन नहीं कर सकते ऐसे अधर्म का भी खंडन नहीं कर सकते कर्म की विचित्रता उसके भेद से कार्य में विचित्रता होती है तो जैसे धर्म की विचित्रता से कार्य में विचित्रता होती है ऐसे अधर्म की विचित्रता से भिन्नता से भी कार्य में विचित्रता होती है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 मरी है आत्मा पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात धर्म पूर्वक जो कमाया जाए वो की वही बात है अब कमाया कहा गया है हमारा जो भगवान सन्यासी होते हैं अगर वो यूँ कहे कि की भाई मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूँ और इतने रुपए लूंगा तो वो तो निंदा का कारण बन जाता है कि भाई ये देखो अपने पैसे के लिए जा रहे हैं पैसे निर्धारित कर रहे हैं विद्यार्थी भी ऐसा करेगा कि वो मेहनत तो दिख रही है पढ़ रहा हूँ बोले मैं इतना पढ़ूंगा मेरे को इतने रूपये दो ऐसा कह सकता है कि वो, वो अपनी उन्नति के लिए कर रहा है वो बोले अन्य का हक मार करके अपना कर ले, वो इस जैसे से एक के एक श्री कृष्णा जी ने श्री कृष्ण तो ये रिश्ते में, में आएगा अच्छा वो चावल श्री कृष्ण जी ने दिए थे या चुराए में थे चने कह थे? उनकी गुरु माता संजीप की पत्नी ने उनको दिए थे कि ये आप जा रहे हैं तो कृष्ण जी को भी दे देना अच्छा उन्होंने उनको ना खुद खा लिए थे अच्छा उसी को देने के लिए बाद में गए थे तो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 आपकी आवाज कम आ रही है नहीं आ रही है कितना निश्चित कर दिया ऐसा वो बता चोरी फिर भी चोरी हो जाएगी वो अशास्त्र पूर्वक होगा वो वो कह रहा है कि मैं इतने रुपए लूंगा लिखा हुआ भी है लिखवा भी दिया और बोल रहा है कि इतने रुपए की आपको लेना हो तो लो मतलो अशास्त्र विधि पूर्वक होता है ऐसे तो बिल्कुल बाजार पे छोड़ देते हैं तो वो तो मनमाना कुछ भी होता है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 अंतःकरण के आधार पर फिर आत्मा को उसका भोग होता है कर्तृत्व अंततः चेतन होने से आत्मा का है लेकिन क्रियाएं शरीर में होती हैं और उसका प्रभाव चाहे संस्कार रूप में हो वासना रूप संस्कार हो चाहे धर्माधर्म रूप संस्कार हो वो चित्त के अंदर रहेंगे कब अंतःकरण के अंदर रहेंगे पीछे बताया था उन्होंने मन के लिए तथा अशेष संस्कार आधारत ये भी एक प्रसंग चलता रहता है कि ये धर्मधर्म रहते क्या है कुछ आत्मा में कहते हैं कुछ अंतःकरण में बोलते हैं दोनों तरह के वचन मिलते हैं तत्वता तो देखा जाए तो आत्मा के अंदर वो स्वीकार नहीं होता है वो अंतःकरण में होता है जैसा कि ये सूत्र कह रहे हैं और जहां कहीं आत्मा का कथन आता है तो चूंकि अंतकरण आत्मा का ही उपकरण है उसको तो तो गौण रूप से आत्मा के लिए कह देते हैं इस आत्मा में बड़े धर्मा धर्म किए हैं इसके बहुत धर्मा धर्म लेकिन ये रहेंगे अंतःकरण में तो जब ये कहा कि अंतःकरण का धर्मत्व है धर्म अधर्म अंतकरण के हैं तो ठीक है अंतःकरण को समाप्त कर देंगे मुक्ति हो जाएगी ये जो कर्मा धर्म अधर्म के कारण से हमें फल मिल रहा है शरीर मिल रहे हैं यदि अंतःकरण ही समाप्त हो जाए तो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 तो कहा कि इन गुणों का न अत्यंत बाधा अत्यंत बाद उसका नाश नहीं हो सकता हम कर नहीं सकते अंतकरण को हम नष्ट कर ही नहीं सकते जिसमें यह धर्म अधर्म है आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है उसको हम नष्ट कर ही नहीं सकते इनका अत्यंत बाधा नहीं कर सकते हम अपनी सात्विक तामसिक स्थिति बना सकते हैं आलंबन से विचार से प्रयत्न से लेकिन इनका अत्यंत बाध हम कर दे इसको हटा ही दे कि सारा का मतलब मूल आधार समाप्त हो जाएगा और मेरे को बंधन नहीं मिलेगा शरीर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कर सकते तो इसका अंतिम बाद तो उस प्रक्रिया से ही होगा जब हम विवेक को प्राप्त करेंगे तब ही ये हटेंगे नहीं तो ये चलते रहेंगे तो विवेक की प्राप्ति कैसे होती है उसके लिए जो बातें पीछे भी बताई थी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 आपको बैठे बैठे देर हो गई अब लगने लगा हम हाँ घुटनों में दर्द शुरू हो गया है क्या पता लग जाता है इससे प्रतिदिन के जान से तीन बजने वाले तीन कक्षा का समाप्ति का समय है उपासना की समाप्ति का समय है हमें पर... बहुत सारी चीजें जो हम यू सोचते हैं ये तो प्रत्यक्ष चल रहे हैं लेकिन अनुमान से करते कपड़े सूख गए कैसे पता लग जाता है कैसे पता लगता है देख के भी लग जाता है छू करके लगता है देख के भी लग जाता है यह हो गया या इतना समय हो गया और अब वो सूख ही गए हो गया हमें पता है कि अभी गर्मी के दिन है और इतने घंटे में सूख जाता है हम बिना गए देखे भी बोल देते हैं कपड़े सूख गए उठा लाओ और हम चल देते हैं उठाने के लिए भी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 ठीक है अब आगे देखिए अनुमान करते हैं तो एक बार ये जो व्याप्ति बनाते हैं पीछे जो कहा प्रतिबंध दृषय है प्रतिबद्ध ज्ञान संबद्ध ज्ञान होना चाहिए पीछे भी जो संबंध से अनुमान को बताया तो इस संबंध हम अनुमान करते समय बहुत जल्दी लगा लेते हैं तो कैसे होना चाहिए वो संबंध तो उसके लिए अट्ठाइसवा सूत्र बोलिए न सकृत ग्रहणाथ संबंध सिद्धि ये जो हम हेतु प्रयोग करते हैं ये होता है तो ऐसा होता है तो न सकृत ग्रहणाथ एक बार ग्रहण से संबंध की सिद्धि नहीं होती है। एक बार ग्रहण से यानी एक बार हमने धुआं देखा कहीं और अग्नि भी देखी तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती एक बार से नहीं होता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 कि जो अभी तक हमने अध्याय चार तक किए थे उनमें विधान सिद्धांत और जैसा सूत्र में वैसा ही हम पढ़ रहे थे अभी इस अध्याय में जो सूत्र आता है उसके पीछे काफी कुछ और जानकारी होती है जो भी सूत्र में नहीं दी पी है तो उससे ये कुछ कठिन हो रहे हैं कैसे होगा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 वो पृष्ठभूमि तो इसी तरह से समझनी होगी और इसलिए इसकी बहुत अलग अलग व्याख्याएं भी होती हैं अलग पृष्ठभूमि के आधार पर वो रहेगा जैसे अभी ये तो तो तो। नहीं इसको तो न्याय दर्शन तो आज प्रचलित है जो न्याय दर्शन उसका संदर्भ आज की दृष्टि से कथन कर दिया गया लेकिन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 ओ छा रा विवाद है ओके